कंप्यूटर की क्लिक पर रिश्तों की बहार कहते हैं जोड़िया तो आसमान में बनती हैं लेकिन आपके लिए कौन बना और किसके लिए आप बने हैं जमीन पर तो उसे आपको ही तलाशना है और अब भारत में रिश्ते तलाशने में तेजी से मैट्रिमोनियल वेबसाइटों का चलन बढ़ रहा है शादी से जुड़ी वेबसाइटों ने तो जीवन साथी चुनने का काम ही आसान बना दिया है बस बटन दबाइए और आपके सामने आ जाता है सैकड़ों लोगों का ब्यौरा जिसमें से आप अपनी पसंद के व्यक्ति को चुन सकते हैं भारत में आज ऐसी लगभग सौ वेबसाइटें चल रही हैं इनमें शादी और भारत मैट्रीमनी सबसे लोकप्रिय हैं शादी की कामयाबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है की इस पर एक करोड़ लोग रजिस्टर्ड है इन बड़ी साइटों के अलावा हाल ही में कुछ ऐसी छोटी छोटी साइटों का भी चलन बढ़ा है जो समाज के विभिन्न वर्गों की अलग अलग जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। नई दिल्ली स्थित स्ट्राइक वन एडवर्टाइजिंग ने ऐसी कई साइटें 2006 में शुरू कीं। मिसाल के तौर पर थर्टी नाम की एक साइट तीस की उम्र पार कर चुके लोगों के लिए खासकर बनाई गई है इस साइट के जरिए ऐसे लोग अपना हम उम्र तलाश कर विवाह के बंधन में बन सकते हैं इसके अलावा कॉल सेंटर में काम करने वालों के लिए नाम की एक साइट भी शुरू की गई है भारत में पिछले कुछ सालों से कॉल सेंटरों का चलन बढ़ा है क्योंकि वहां काम करने वाले लोग विदेशी ग्राहकों के संपर्क में रहते हैं उन्हें अक्सर रात को काम करना पड़ता है इसीलिए वे ऐसा जीवन साथी चाहते हैं जिसका रहन सहन उनसे मिलता जुलता हो स्ट्राइक वन एडवर्टाइजिंग के सीईओ संजीव पाहवा विस्तार से समझाते हैं जब हमने बाजार का विश्लेषण किया तो मालूम हुआ कि बड़ी साइटें मार्केट में खूब नाम कमा रही हैं। हमें लगा कि अगर हम उनको सीधी टक्कर दिए बिना कुछ अलग तरीके की ऐसी साइटें शुरू करें जो लोगों की अलग अलग जरूरतों को पूरा कर सके तो हम भी मार्केट में अपना नाम बना सकते हैं शादी की इन वेबसाइटों का मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है कुछ ऐसी वेबसाइटें भी हैं जो समाज सुधार की कोशिश में लगी हैं पॉजिटिव साथी डॉट कॉम नाम की एक ऐसी ही अनूठी साइट एच आई पॉजिटिव लोगों के लिए बनाई गई है ऐसे लोगों को अक्सर समाज की उपेक्षा झेलनी पड़ती है यह साइट इन लोगों को संपर्क का एक माध्यम देती है ताकि वे भी वैवाहिक जीवन का आनंद उठा सके इस साइट की शुरुआत 2008 में महाराष्ट्र के अनिल कुमार वलीव ने की थी जो सरकारी सेवा में हैं। वलीव को इस साइट को शुरू करने की प्रेरणा अपने एक एच पॉजिटिव दोस्त के जीवन के अनुभवों से मिली थी भारतीय संस्कृति में विवाह हमेशा से एक सामाजिक आयोजन रहा है ऐसे में आज भी शादी चाहे इंटरनेट से तय हो या पारंपरिक तरीके से जीवन साथी चुनने में मां बाप की अहम भूमिका जो की त्यो बनी हुई है दिल्ली स्थित कॉल सेंटर कर्मचारियों राहुल और मेघना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ दोनों बीपीओ शादी के जरिए विवाह सूत्र में बंधे दोनों ने एक दूसरे को पसंद जरूर किया लेकिन शादी की सारी बातचीत माँ बाप ने ही की अपनी और मेघना की मुलाकात को राहुल कुछ इस तरह बयान करते हैं मैंने मैंने रेडियो पर पर के बारे में सुना। फिर मैंने इस साइट लॉगिन किया और अपना प्रोफाइल बनाया। काफी प्रोफाइलों को देखने के बाद मुझे मेघना का प्रोफाइल पसंद आया बस मैंने दिलचस्पी जाहिर की और फिर माँ बाप ने शादी की सारी बातचीत की इन इंटरनेट साइटों ने भारत में विवाह के पारंपरिक स्वरूप को तो नहीं बदला है लेकिन आज के युवक युवतियों को विवाह सूत्र में बंधने के पहले एक दूसरे को जानने समझने का एक मंच जरूर दे दिया है